बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा ब्राह्मण पहला जनक याज्ञवल संवाद जनकोह वैदेह आसान चक्रे। इसका पहले अध्याय से इस प्रकार संबंध है शारीरादि आठ पुरुषों का निरूपण करके पुनः उनका हृदय में उपसंहार कर तथा तथा फिर के भेद से उन्हें पांच पांच भागों में में में विभक्त करके उनका हृदय हृदय उपसंहार कर तथा एक दूसरे प्रतिष्ठित और शरीर का वृत्तियों वाले समान जगदात्मा सूत्र में उपसंहार कर जो नीति नेति इस प्रकार बतलाया हुआ उपनिषद पुरुष शरीर हृदय और सूत्र में स्थित जगदात्मा को अतिक्रमण किए हुए है उसी का ब्रह्म विज्ञान और आनंद रूप है इस प्रकार साक्षात और उपादान कारण रूप से निर्देश किया गया है उसी का वाघादी देवता रूप द्वारा से पुनः बोध कराना है इसलिए इन दो ब्राह्मणों का आरंभ किया गया है यहाँ आख्याय का तो आचार प्रदर्शित करने के लिए है जनक की सभा में याज्ञवल्क का आगमन जनक का प्रश्न श्लोक पहला विदेह जनक आसन पर स्थित था तभी उसके पास याज्ञवल्केजी आए उनसे जनक ने कहा याज्ञवल्के कैसे आए पशुओं की इच्छा से अथवा सूक्ष्मांत प्रश्न श्रवण करने के लिए राजन मैं दोनों के लिए आया हूँ ऐसा याज्ञवल्के ने कहा विदेह देश का राजा जनक आसन पर स्थित था आसन लगाए हुए था अर्थात उसने राजा का दर्शन करने की इच्छा वालों के लिए अवसर दे रखा था तब उस समय अपने योगक्षेम के अथवा राजा की जिज्ञासा देखकर उस पर कृपा करने के लिए वहां याज्ञवल्के जी आए उन देख उनकी यथावत पूजा कर राजा जनक ने कहा हे किस लिए आए हैं? क्या पुनः पशुओं की इच्छा से ही आए हैं अथवा मुझसे सूक्ष्मांत सूक्ष्म वस्तु के निर्णय में समाप्त होने वाले प्रश्न सुनने की इच्छा से हे सम्राट पशु और प्रश्न दोनों ही के लिए सम्राट यह पद वाजपेयी करने वाले का सूचक है जो भी अपनी आज्ञा से राज्य पर शासन करता है वह सम्राट होता है सम्राट यह उसी का संबोधन है अथवा समस्त भारतवर्ष का राजा सम्राट कहा गया है शैलिनी के बतलाए हुए वाक ब्रह्म की उपासना फल सहित वर्णन श्लोक दूसरा याज्ञवल्के जी ने कहा तुझसे किस आचार्य ने जो कहा है वह हम सुने मुझसे शिलिंद्र के पुत्र जितवाने कहा है कि वाक ब्रह्म है याज्ञ के। जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस शिलिंद के पुत्र ने वाक ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि न बोलने वाले को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए है जनक ने कहा मुझे नहीं बतलाये याज्ञवल राजन यह तो एक ही वाला है जनक का वह हमें आप के ने कहा वाकी उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है उसकी प्रज्ञा इस ना प्रकार उपासना करें जनक ने कहा याज्ञवल जी प्रज्ञता क्या है राजन वाकी प्रज्ञता है ऐसा याज्ञव्य ने कहा हे सम्राट वाक से ही बंधु का ज्ञान होता है और राजन ऋग्वेद यजुर्वेदेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनु व्याख्यान इष्ट इष्ट आशित भूखे को अन्न खिलाने से होने वाला धर्म पायत प्यासे को पानी पिलाने से होने वाला धर्म यह लोग परलोक और समस्त भूत वाक से ही जाने जाते हैं हे सम्राट वाक ही परब्रह्म है इस प्रकार उपासना करने वाले को वाक नहीं त्यागता संपूर्ण भूत उसे उपहार देते हैं जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, देवो कर देवो है। वह देवों, को प्राप्त होता विदेहराज जनक ने कहा, मैं आपको जिनसे हाथी के समान बैल उत्पन्न हो ऐसी सहस्त्र गए देता हूं। उसी यज्ञ विज्ञा ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा क्रुदार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए तुमसे जो कुछ किसी आचार्य ने कहा है वह हम सुने क्योंकि तुम बहुत से आचार्यों की सेवा करने वाले हो इतर जनक ने कहा मुझसे जितवा नाम वाले श्रीन के पुत्र शैलिनी ने कहा था कि वाक्य ब्रह्म है अर्थात तो वाग देवता ब्रह्म है इतर याग्ञ बल्के जी बोले जिस प्रकार मातृमान जिस पुत्र का सम्यक प्रकार से अनुशासन करने वाली माता विद्यमान है वह मातृमान जिसके पश्चात जिसका अनुशासन करने वाला पिता है वह पित्रमान तथा उपनयन के पश्चात समावर्तन संस्कार तक आचार्य जिसका अनुशासन करने वाले हैं वह आचार्यवान है इस प्रकार जो तीन प्रकार के शुद्धि के हेतु संयुक्त है वह साक्षात आचार्य कभी भी प्रमाण से व्यभिचरित नहीं हो सकता वह जिस प्रकार अपने शिष्य को उपदेश करे उसी प्रकार इस शिली शिलीन के पुत्र जितवा ने तुम्हें यह उपदेश किया है कि वह आखिरी ब्रह्म है क्योंकि न बोलने वालों को क्या लाभ हो सकता है को को तो क्या पार, कोई भी भी लाभ नहीं हो सकता। किंतु उसने तुम्हें उस ब्रह्म के आयतन और आयतन और और प्रतिष्ठा शरीर को कहते हैं और जो तीनों कालों में आश्रय हो वह प्रतिष्ठा कहलाता है जनक ने कहा मुझे नहीं बतलाए यज्ञ बल के बोले यदि ऐसी बात है तो वह एक पाद ब्रह्म है जिस ब्रह्म का एक हो वह एक ब्रह्म है त्पर्य है कि वह तीन बादों से शून्य ब्रह्म उपासना किए जाने पर भी फलप्रद नहीं होता जनक ने कहा यदि ऐसी बात है तो हे याज्ञवल्के जी आप उसके ज्ञाता है इसलिए हमारे प्रति उसका वर्णन कीजिए। याज्ञवल्के ने कहा वाक्य आयतन है उस वाग्देव रूप ब्रह्म का वाकीकरण आयतन अर्थात शरीर है तथा उसकी उत्पत्ति स्थिति और लय के समय अव्याकृत संज्ञक आकाश उसकी प्रतिष्ठा है <coughs> उसकी प्रज्ञा इस रूप से उपासना करें प्रज्ञा यह उपनिषद उस ब्रह्म का चतुर्थ है प्रज्ञा ऐसा मानकर उस ब्रह्म की उपासना करे जनक ने कहा या यज्ञ जी प्रज्ञाता क्या है क्या स्वयं प्रज्ञा ही प्रज्ञता है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है वह वाक प्रज्ञता है जिस प्रकार आयतन और प्रतिष्ठा वागुरु ब्रह्म से भिन्न है उसी प्रकार प्रज्ञा भी है क्या नहीं तो फिर किस प्रकार है सम्राट वह वाक है ऐसा याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वाक ही प्रज्ञा है प्रज्ञा उससे भिन्न नहीं है इस प्रकार याज्ञवल्क ने कहा किंतु वाक किस वाक प्रज्ञा किस प्रकार है सो बतलाया जाता है हे सम्राट वाक से ही बंधु का ज्ञान होता है यह हमारा बंधु है ऐसा कहने पर ही बंधु का ज्ञान होता है इसी प्रकार से होने वाले धर्म होम से होने वाला धर्म आशित अन्नदान जनित धर्म पायित जरदान जनित धर्म यह लोक यह जन्म परलोक आगे प्राप्त होने वाला जन्म और संपूर्ण भूत हे सम्राट इन सब का वाक से ही ज्ञान होता है अतः हे सम्राट वाक ही परम ब्रह्म है इस उपयुक्त ब्रह्म को जानने वाले का वाक त्याग नहीं करती समस्त भूत उपहारादि के द्वारा इसका उपकार उपकार करते हैं जो विद्वान इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में देव होकर फिर शरीर पात के अनंतर देवों को प्राप्त होता है तब वैदेजनक ने कहा इस विद्या के बदले में आपको जिन सहस्त्र से हाथी के समान बैल होते हैं ऐसे सहस्त्र हस्त हस्तुष देता हूँ उस याज्ञ ने कहा मेरे पिता का ऐसा विचार था कि शिष्य के शिष्य का अनुशा, अनुशासन किए बिना उसे कृतार्थ किए बिना शिष्य के यहाँ से धन नहीं लेना चाहिए और मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है, है। उदमगुप्त प्राण ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन श्लोक तीसरा याज्ञ बल्के तुमसे किसी आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे शुल्ब के पुत्र उदंक ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसे कहा याज्ञ के जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस शुल्भ के पुत्र ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसे कहा है क्योंकि प्राण ने क्रिया न करने वाले को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने उसके आयतन प्रतिष्ठा भी बतलाए है जनक मुझे नहीं बतलाये याज्ञ बल्क राजन यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक याज्ञवल्क्य जी वह हमें आप बताइए याज्ञवल्क प्राण ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है उसकी प्रिय इस रूप से उपासना करें जनक याज्ञवल्क्य प्रियता क्या है हे सम्राट प्राण ही प्रियता है ऐसा याज्ञ ने कहा राजन प्राण के लिए ही अयाज्ञ से आयोजन कराते हैं प्रतिग्रह न लेने योग्य से प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशा में जाते हैं उसमें ही वध की आशंका करते हैं हे सम्राट यह सब प्राण के लिए होता है राजन प्राण ही परम ब्रह्म है जो विद्वान इस इसी की इस प्रकार उपासना करता है उसे प्राण नहीं त्यागता उसको सब भूत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाथी के समान पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक हजार गोवे देता हूं ऐसा विदेह राज ने कहा उस याज्ञवलिका कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा करता बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए इत्यादि मुझे से उदंक नाम वाले शौल्वा के पुत्र ने कहा है है है है कि प्राण प्राण प्राण ही ही ब्रह्म है। है। ही आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है इसकी प्रिय इस रूप से उपासना करें यह उपनिषद है किंतु इसकी प्रियता किस प्रकार है हे सम्राट प्राण का ही कामना से प्राण की ही कामना से प्राण के लिए अवयाज्ञ्य से पतिता आदि से भी योजन कराते हैं और प्रतिग्रह के अयोग्य उग्र आदि से भी लेते हैं तथा चोर और लुटे आदि से आक्रांत जिस दिशा में जाते है, उस दिशा में के होने वाली आशंका रखते हैं उस दिशा में की आशंका रहती है यह सब प्राण की प्रियता होने पर ही होती है हे सम्राट प्राण के लिए ही यह सब होता है अतः हे राजन प्राण ही परम ब्रह्म है जो ऐसी उपासना करता है उसके उसे प्राण नहीं छोड़ता शेष पूर्ववत है का। तुमसे किस आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे वृष्ण के पुत्र बर्कु ने कहा है कि चक्षु ही ब्रह्म है यज्ञ जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस वार्षण ने चक्षु ही ब्रह्म है ऐसे कहा है क्योंकि न देखने वाले को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं जनक मुझे नहीं बतलाये तो जनक याज्ञवल वह हमें आप बतलाइए चक्षु ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है इसकी सत्य इस रूप से उपासना करें जनक हे याज्ञवल्क सत्यता क्या है हे राजन चक्षु सत्यता है ऐसा याज्ञवल्क ने कहा हे सम्राट चक्षु से देखने वाले से ही क्या तूने देखा ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता है कि मैंने देखा तो वह सत्य होता है राजन चक्षु ही परम ब्रह्म है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसका चक्षु त्याग नहीं करता सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देव को प्राप्त होता है मैं आपको हाथी के समान हृष्टपृष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक हजार देता हूँ ऐसा विदेहराजनक ने कहा उस याज्ञवल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं लेना चाह लेना ले जाना चाहिए इस नाम वाले के पुत्र, चक्षु ही ब्रह्म है ऐसे कहा है चक्षु में आदित्य देवता है उसकी सत्य है उपनिषद है क्योंकि कान से सुना हुआ तो मिथ्या भी हो सकता है किंतु नेत्र से देखा हुआ नहीं हो सकता हे सम्राट इसी से देखने वाले से कहते हैं तुमने हाथी देखा इस पर यदि वह कहे कि देखा है तो वह सत्य ही होता है यदि कोई अन्य कहे कि मैंने सुना है तो उसमें तो अंतर आ सकता है किंतु जो नेत्र से देखा हुआ होता है उसमें अंतर न आने के कारण वह सत्य ही होता है गर्दे भी विपरीत के कहे हुए श्रोत्र ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन श्लोक पांचवाज्ञवल्क तुमसे किसी आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न गर्दभी विपीत ने कहा है कि श्रोत्र ब्रह्म है याज्ञ बल्कि जिस प्रकार मातृमान पितृमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस भारद्वाज ने श्रोत्र ब्रह्म है ऐसे कहा है क्योंकि न सुनने वाले को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए है जनक मुझे नहीं बतलाए या हे सम्राट यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक हे याज्ञवल्क्य वह हमें आप बताइएवल्क्य श्रोत्र ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी अनंत इस रूप से उपासना करें जनक हे याज्ञवल्क्य अनंतता क्या है हे सम्राट दिशाएं ही अनंतता है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा इसी से हे सम्राट कोई भी जिस किसी दिशा को जाता है वह उनका अंत नहीं पाता क्योंकि दिशाएं अनंत है और हे सम्राट दिशाएं ही श्रोत्र है श्रोत्र परम ब्रह्म है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाथी के समान पृष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक हजार गाव देता हूं ऐसा विदेहराज जनक ने कहा उसी यज्ञवल्के ने मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले, ले जाना चाहिए भाष्यार्थ ये देवते गदर भी ऐसे नाम वाले गोत्रज भारद्वाज ने श्रोत्र ही ब्रह्म है ऐसा कहा श्रोत्र में दिग्देवता है उसकी अनंत इस रूप से उपासना करनी चाहिए श्रोत्र की अनंतता क्या है हे सम्राट चूंकि दिशा ही श्रोत्र की अनंतता है इसलिए पूर्व या उत्तर जिस दिशा किसी भी दिशा को जाए कोई उसका अंत नहीं पता इसलिए दिशाए अनंत है हे सम्राट दिशाए ही श्रोत्र है अतः दिशाओं की अनंतता ही श्रोत्र की अनंतता है मनोब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन श्लोक छहवाज्ञ वल तुमसे किसी आचार्य ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे जबाला के पुत्र सत्यकाम ने कहा है कि मन ही ब्रह्म है जैसे मातृवान पित्रवान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस जबाला के पुत्र ने ही ब्रह्म है ऐसे कहा है क्योंकि मनोहीन को क्या लाभ हो सकता है किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा बतलाए हैं जनक मुझे नहीं बतलायाज्ञ बल्के हे सम्राट यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है जनक हे यज्ञ बल्कि वह हमें आप बतलाइए यज्ञ बल्के मन ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है इसकी आनंद इस रूप से उपासना करें। जनक याज्ञवल्क्य आनंदता क्या है <coughs> हे सम्राट मन ही आनंदता है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा हे राजन मन से ही स्त्री की इच्छा करता है उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है वह आनंद है <coughs> हे सम्राट मन ही परम ब्रह्म है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसे मन नहीं त्यागता सब भूत उसका उपहार करते हैं तथा वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाथी के समान पृष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक हजार देता हूँ ऐसा विधेयक जनक ने कहा उसे आज्ञा बल्के ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए सत्यकाम ऐसे नाम वाले जाबाल जबाला के पुत्र ने मन में चंद्रमा देवता है आनंद यह उपनिषद है क्योंकि मन ही आनंद है इसलिए हे सम्राट मन से इस तरीके इच्छा करते हुए उसका अभिहरण अर्थात प्रार्थना करता है अतः जिस तरीके की कामना करते हुए प्रार्थना करता है उसी में प्रतिरूप अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र आनंद का हेतु है जिस मन के द्वारा वह निष्पन्न होता है वह मन आनंद है शाकल्युक्त हृदय ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन श्लोक सातवा याज्ञ तुमसे किसी आचार्य ने जो कहा है वह हम सुने जनक मुझे विदग्धाकल्य ने कहा है कि हृदय ही ब्रह्म है याज्ञ बल्क्य जिस प्रकार मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष उपदेश करे उसी प्रकार शाकल्य ने हृदय ही ब्रह्म है ऐसे कहा है क्योंकि हृदय ही इनको क्या मिल सकता है किंतु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाए हैं जनक मुझे नहीं बतलाये याज्ञ हे सम्राट यह तो एक पाद वाला ब्रह्म है जनक याज्ञवल्क वह हमें आप बतलाइए ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी स्थिति इस करें जनकता क्या है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा राजन हृदय ही समस्त भूतों का आयतन है हृदय ही सब भूतों की प्रतिष्ठा है हृदय में ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते है हे सम्राट हृदय ही परम ब्रह्म है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसका हृदय त्याग नहीं करता सब भूत उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है वैदेह जनक ने कहा, मैं आपको हाथी के समान पुष्ट बल उत्पन्न करने वाली एक हजार गवे देता हूँ उस यज्ञवल्कने ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए ने हृदय ही ब्रह्म है ऐसा कहा है हे सम्राट हृदय ही समस्त भूतों का आयतन है नाम रूप और कर्मात्मक भूत हृदय के ही आश्रित है और हृदय में ही प्रतिष्ठित है ऐसा हम शाकल्य ब्राह्मण में कह चुके हैं अतः हे सम्राट समस्त भूत हृदय में ही प्रतिष्ठित है अतः हृदय की स्थिति इस रूप से उपासना करें हृदय में प्रजापति देवता है पहला शुडाचार्य ब्राह्मण समाप्त हो ब्राह्मण जनक उपसति श्लोक पहला विदेहराज जनक ने कूच नामक एक विशेष प्रकार से, के आसन से उठकर के याज्ञवल समीप, समीप जाकर कहा याज्ञवल्क आपको नमस्कार है मुझे उपदेश कीजिए उस याज्ञवल्के ने कहा राजन जिस प्रकार लंबे मार्ग को जानने वाला पुरुष सम्यक प्रकार से रथ या नौका का आश्रय ले उसी प्रकार तू इन उपनिषदों उपासनाओं से युक्त प्राणादि ब्रह्मों की उपासना कर समाहित चित्त हो गया है इस प्रकार तू पूज्य श्रीमान अधित वेद और उक्तोपनिषद जिसे आचार्य ने उपनिषद का उपदेश कर दिया है ऐसा हो गया है इतना होने पर भी तू इस शरीर से छूटकर कर कहां जाएगा जनक भगवन? मैं कहा जाऊंगा सो मुझे मालूम नहीं है याज्ञ बलकर अब मैं तुझे यही बतलाऊंगा जहाँ तू जाएगा जनक भगवान मुझे बतलावे जनकोहद विशेषणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मों को जानता है इसलिए जनक आचार्य तत्व ज्ञानित्वाभिमान को छोड़कर कुछ आसन विशेष से उठकर उसके समीप जा अर्थात चरणों में गिरकर बोला हे यज्ञवल्क तुम्हें नमस्कार है अनुमा अर्थात मेरा अनुशासन करो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 अर्थात इन उपासनाओं से अत्यंत संयुक्त चित्त चित्त हो गया है केवल उपनिषदों उपासनाओं से समाहित संयुक्त ही नहीं है इसी प्रकार वृंदारक पूज्य और आढ़्य अर्थात श्रीमान भी है भाव यह है कि दरिद्र नहीं है तथा तू अधितवेद, जिसने वेद जिसने कर लिया है ऐसा अधितवेद है और उक्तोपनिषत्क जिसे आचार्यों ने उपनिषदों का उपदेश कर दिया है ऐसा तू उक्तोपनिषनिष्क है इस प्रकार संपूर्ण विभूतों से संपन्न होने पर भी परमात्मा का बोध हुए बिना तू भय के मध्य में ही स्थित है अर्थात तब तक तो तू अकृतार्थ ही है जब तक कि पर ब्रह्म को नहीं जानता तू यहां से इस देह से छूटकर इन नौका और रथस्थानीय उपासनाओं से समाहित होकर कहा जाएगा किस वस्तु को प्राप्त करेगा जनक हे भगवान हे पूज्य मैं उस वस्तु को नहीं जानता जहाँ की मैं देह छोड़ने पर जाऊँगा ल्य अच्छा यदि तू यह नहीं जानता कि कहाँ जाने पर तू पृार्थ होगा तो मैं तुझे वह स्थान बतलाऊंगा जहाँ तू जाएगा जनक यदि मुझ पर प्रसन्न है तो भगवान मुझे उसका उपदेश करें यज्ञ बल क्या दक्षिण नेत्र स्थ इंद्र सज का, का परिचय श्लोक दूसरा यह जो दक्षिण नेत्र में पुरुष है इंध वाला है उसी इस पुरुष की इंध होते हुए भी परोक्ष रूप से इंद्र कहते हैं क्योंकि देवगण देव गणमान परिय है प्रत्यक्ष से द्वेशुम है इस प्रकार जिस आदित्य अंतर्गत पुरुष का पहले वर्णन किया गया है वह है वह यह है जो कि विशेष रूप से दक्षिण नेत्र में स्थित है वह सत्य नाम वाला है दीप्ति गुण वाला होने से इसका इंध यह प्रत्यक्ष नाम है उस इस पुरुष को इंध होते हुए भी परोक्ष रूप से इंद्र ऐसा कहते हैं क्योंकि देवगण प्रत्यक्ष द्वेशी है प्रत्यक्ष नाम ग्रहण से द्वेश करते हैं यह तो वैश्वानर आत्मा को प्राप्त हो गया है वामनेत्रस्थ इंद्रपत्नी तथा विराट का परिचय और उन दोनों के संस्थाव अन्न प्रावरण एवं मार्ग आदि का वर्णन श्लोक तीसरा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 जिस प्रकार सहस्र भागों में विभक्त हुआ केश होता है वैसी ही ये हिता नाम की नाड़िया हृदय के भीतर स्थित है इन्हीं के द्वारा जाता हुआ यह सूक्ष्म देहाभिमानी तय सूक्ष्मतर आहार ग्रहण करने वाला ही होता है भाषा था और यह जो वामनेत्र में पुरुष रूप है वह इसकी पत्नी है तुम जिस वैश्वानर आत्मा को संपन्न हुए हो उस इस इंद्र की यह भोगी रूपा पत्नी है होने के कारण विराट अन्न अन्न है, वह यह अन्न और अत्ता में एक मिथुन होते हैं इस प्रकार उस इंद्राणी और इंद्र का यह संस्थाव है जहां दोनों मिलकर एक दूसरे का संस्थाव प्रशंसा करते हैं वह संस्थाव कहलाता है वह संस्थाव क्या है जो कि यह हृदय अंतर्गत आकाश है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 जो मध्यम रस होता है वह लोहित आदि से पांच भौतिक में मिथुन भाव को प्राप्त हुए लिंगात्मा इंद्र का यह लोहित पिंड है जिसे तैयस कहते हैं वह सूक्ष्म नाड़ियों में अनुप्रविष्ट होकर हृदय में मिथुन भाव को प्राप्त हुए उन्र इंद्र और इंद्राणी की स्थिति का कारण होता है यही बात है है। है, है। योरे तन्नम इत्यादि वाक्य से कही जाती है। इसके सिवा दूसरी बात यह यही इन दोनों का का प्रावरण प्रावरण लोक में भोजन करने वालों वालों और सोने वालों का अच्छा होता श्रुति उसी की समानता की कल्पना करती है यह वह प्रावरण क्या है यह जो हृदय के भीतर जाल सा है अनेक नाड़ी छिद्रो की बहुलता होने के कारण जाल के समान है और यह इनकी स्त्रुति यानी मार्ग है इसे संचार करते हैं इसलिए यह संचरणी अर्थात स्वप्न से जागृत देश में आने का मार्ग है वह मार्ग क्या है जो कि यह हृदय से हृदय देश से ऊपर की ओर नाड़ी जाती है यह उसका परिमाण बतलाया जाता है लोक में जिस प्रकार सहस्त्रों भागों में बांटा हुआ केश अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है इसी प्रकार इस देह से संबंध रखने वाली हिता हिता नाम से विख्यात नाड़िया सूक्ष्म होती है तथा के भीतर में प्रतिष्ठित है। कदंब की की समान ये से से सब ओर फैली हुई अत्यंत जाता हुआ यह अन्न शरीर में सर्वत्र जाता है वह यह देवता शरीर इस रज्जु भूत अन्न से बढ़ता पुष्टि पाता रहता है अतः चूंकि पिंड स्थूल अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है यह देवता शरीर रूप लिंगदेह सूक्ष्म से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ स्थित रहता है स्थूल की तो पिंड की वृद्धि करने वाला अन्न भी सूक्ष्म ही है अतः पिंड सूक्ष्मी है उस सूक्ष्महारी से भी यह लिंगात्मा सूक्ष्मतर आहार करने वाला ही है इस शरीर से शरीर ही शारीर है उस शारीर आत्मा वैश्वान रस है तय जूक्ष्म अन्न द्वारा उपचित होता है प्राणात्म विद्वान की सर्वात्मकता का वर्णन जनक की अभ्य प्राप्ति और के के प्रति आत्मसमर्पण हृदय था यस सूक्ष्म सूक्ष्मभूत प्राण से धारण किया जाकर प्राण ही हो जाता है श्लोक चौथा उस विद्वान के पूर्व दिशा पूर्व प्राण है दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण है पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण है उत्तर दिशा उत्तर प्राण है ऊपर की दिशा ऊपर के प्राण है नीचे की दिशा नीचे के प्राण है और संपूर्ण दिशा है संपूर्ण प्राण है वह यह नेति नेति रूप से वर्णन किया हुआ आत्मा अग्रह है वह ग्रहण नहीं किया जाता वह अशिर्य है शीर्ण नष्ट नहीं होता असंग है उसका संग नहीं होता वह अबद्ध है व्यतीत नहीं होता पर क्षीण नहीं होता हे जनक तू निश्चय अभय को प्राप्त हो गया है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा उस विधेयराज जनक ने कहा हे भगवान याज्ञवल्क्य जिन आपने मुझे अभय ब्रह्म का ज्ञान कराया है उन आपको अभय प्राप्त हो आपको नमस्कार हो ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन है उससे हृदयात्मा को और हृदयात्मा से प्राणात्म भाव को प्राप्त हुए इस विद्वान के प्राची दिशा पूर्वगत प्राण है तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण है इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण है उत्तर दिशा उत्तर प्राण है ऊर्धव दिशा उध्व प्राण है नीचे की दिशा नीचे के प्राण है और संपूर्ण दिशा है संपूर्ण प्राण है इस प्रकार विद्वान क्रमशः सर्वात्मक प्राण को आत्मभाव से प्राप्त हो जाता है उस सर्वात्मा का प्रत्येगात्मा में उपसंहार कर दृष्टा के दृष्ट भाव अर्थात नेति नीति इस प्रकार निर्देश किए गए तुरय आत्मा को प्राप्त हो जाता है इस क्रम से यह विद्वान जिसे प्राप्त होता है वह यह ने इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा है नेति नेति आत्मा इससे लेकर तक कि न्याख्या की जा चुकी है जनक, जन्म-मरण आदि ब्रह्म को प्राप्त हो गया है ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्के ने कहा इस प्रकार यह कहा गया अब तुझे यह बतलाता हूँ जहाँ की तुझ जाएगा उस वैध जनक ने कहा हे भगवान पूज याज्ञवल्के जो आप हमें अभय ब्रह्म का ज्ञान करा रहे हैं अर्थात उपाधिकृत अज्ञान रूप पर्दे को हटाकर ब्रह्म की प्राप्ति करा रहे हैं उन आपको भी अभय ही प्राप्त हो साक्षात आत्मा का ही दान करने वाले आपको मैं इस विद्या के बदले में और क्या दू इसलिए आपको नमस्कार है यह विदेह राज्य आपका ही है आप इसका यथेच भोग करें और यह मैं भी आपके दास भाव में स्थित हूँ तात्पर्य यह है कि मुझे और इस राज्य को आप इच्छानुसार प्राप्त करें दूसरा कुर्च ब्राह्मण समाप्त